देहाय दक्षिण नमः नम ओं शांति शांति, शांति अथरो वेदिया मुंडक उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय मंत्र का भाष्य विचार कर रहे थे सौनक महाशाल जा करके अंगिराह उनको पूछते हैं कस्म भगवो विज्ञाते सर्वि इदम विज्ञातम इति ऐसा कौन सा वो पदार्थ है जिसका ज्ञान होने से सर्वम इदम ये पूरा जगत ये सब ज्ञात तो हो जाता है इसका उत्तर देते हैं आगे अंगेर से उत्तर देंगे इस मंत्र के ऊपर इस अंश में विचार दिखाते हैं कश्मिन नो भगवह विज्ञाते इस प्रकार कश्मिन पूछ लिए अर्थात जैसे पहले उनको पता है कि ऐसा कोई पदार्थ है जिसका ज्ञान होने से सब कुछ का ज्ञान हो जाता है फिर पूछते हैं जैसे कोई आया है पहले ज्ञान तो है तो पूछते हैं फिर कौन आया है इसी प्रकार के अर्थात पूर्व पक्ष कहता है उनको तब सामान्य ज्ञान था नहीं तो विशेष विषय प्रश्न कैसे करते हैं उसके लिए भाष्य में उत्तर दे कि शिष्ट प्रवादम श्रुतवन तो कोई होता है तो सुन करके आगे पूछते हैं विशेषक क्या है वो जानना चाहते हैं भाष्य में दशम पृष्ठ में द्वितीय पंक्ति देख रहे थे एक ज्ञाते इति शिष्ट प्रवादम श्रुतवन शौनक शौनक ने ये बात सुना है सुन करके तथा विशेषम विज्ञात काम तो वो कौन है वो पदार्थ क्या है वो विशेष जानने के लिए तो कस्मिन वितर्कयन पप्रछ सौनक पूछते हैं कस्मिन अर्थात लोक उक्ति से जानते हैं कि ऐसा कोई पदार्थ है जिसका ज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता है आगे वो पदार्थ क्या है पूछते हैं अथवा कह करके के सौनक का इस प्रकार की कस्मिन विशेष विषय प्रश्न के लिए दूसरा अवतरणी का भाष्यकार टीका में पूर्व टीका में यह तृतीय मंत्र का टीका उपादानात उपदना पृथकस उपादाने ज्ञाते तथा ततः इति तत्में तथ तत पृथंगना ज्ञात साव्याला पपृ इह उपादान्त कार्य पृथक सत्वो अभावात जो कार्य होता है वो उपादान का सत्ता से पृथक सत्ता वाला नहीं होता है क्योंकि उपादान के जो सत्ता और स्फूर्ति वही कार्य में दिखता है जैसे घट का उपादान हो गया मृद मृद का जो सत्ता और स्फूर्ति सत्ता अर्थात विद्यमानता स्फूर्ति पता चलना तो मिट्टी का जो विद्यमानता और पता चलना यही दिख रहा है घट में हम कहते हैं घट है तो घट है अर्थात वास्तविक मिट्टी है घट दिख रहा है कहते हैं घट दिख रहा है अर्थात मिट्टी दिख रहा है उपादान का सत्तास्फूर्ति ये कार्य में दिखता है इसलिए उपादान का सत्य उपादान से पृथक कार्य नहीं होता है तो उपादान का ज्ञान हो जाने से कार्य का भी तो हो जाएगा उपादने ज्ञाते तत्कार ततः पृथंग नास्ती ज्ञाते होती हो जाएगा उपादान का ज्ञान से कार्य का ज्ञान यह सामान्य यह साम्यव्याति मतलब योक व्याप्ति है तदा पपृ उसका बल से अर्थात उसका आश्रय से पूछते हैं अथवा इति भाष्य में अथवा लोक सामान्य दृष्टिया ज्ञातवा एव पप्रच्छ अच्छा ये तद बला द व सब ठीक कर लीजिए आप अथवा लोक सामान्य दृष्टिया ज्ञातवा एव पप्रच्छ लोक सामान्य तो लोक सामान्य क्या है कहते हैं जानते हैं कार्य जो होता है कारण से भिन्न नहीं होता है तो इस दृष्टि से सौनक ने अर्थ लोक में जो न्याय प्रचलित है उसके अनुसार पूछते हैं ज्ञान ज्ञात पप्रछ सी लोक सुवर्णादेद सुवर्णवादी अनेकत्विज्ञान सुवर्णवादी एकौक लोके सुर्णवादी एकान तो लौकिके ही विज्ञा मना सुवर्णादि सकल भेदा सन इस प्रकार के अन्वय कर लेंगे वाक्य का लोक में सुवर्णवादि एकत्व तो विज्ञान है न ये सुवर्ण है तो इसी प्रकार के ज्ञान हो जाने से लौकिके ही लौकिके ही जने ही मनुष्यों के द्वारा जो शास्त्र विचार इतना नहीं किए हैं किंतु लोक न्याय से जानते हैं विज्ञा तो जो जाने जाते हैं सुवर्णादि सकल भेद विज्ञा मना एकर्तरी हुआ कर्मणि हुआ विज्ञा मना सुवर्णादि सकल भेदा कर्मणि हुआ जो जाने जाते हैं सुवर्णादि सकल भेद सुवर्णादिभेद एक नंबर टिप्पणी दे दिया जो सब आभूषण सुवर्ण बनते हैं यह सब सकल भेदा सन्नी तो ये सुवर्ण का ज्ञान हो जाने से ये सब ज्ञामान ये सब ज्ञात तो हो जाते हैं तथा इसी प्रकार के की किन्ती सर्वस्व जगत भेद से एकम कारण इसी प्रकार के सकल जगत भेद जगत भेद अर्थात ये जगत में नाना प्रकार के कार्य दिखते हैं इनका क्या कोई कारण है किंग नु अस्थि प्रश्न पूछते हैं कश्मीन नु विज्ञाते तो किंग नु अस्थि भीतर के ऐसा कोई कारण है आगे भाष्य में कहते हैं यद विज्ञाते सर्विज्ञात होती यद सप्तम यस्मिन् एकस्मिन् एकस्मिन दो नंबर टिप्पणी दे दिए यदि ये एक समास यद ऐसा कोई संपूर्ण जगत का कारण एक है जिसका ज्ञान होने से सर्विज्ञात होती आगे, आगे में। था था दे दे। है पूर्व ये टीका में प्रश्नाक्षरांज्यम आक्षिप्य सधते प्रश्न सेराजस्यम अर्थात अनुप आंजस आठ नंबर टिप्पणी दे दिए अंजस्यमित आनुप्यं त प्रश्न जो कस्मु भगवो विज्ञाते ये जो प्रश्न ये अनुप है अर्थात विचार दृष्टि से ठीक ही है पूर्व पक्ष इसका आक्षेप करता है फिर बाद में सिद्धांत उसका समाधान देता है आक्षिप्य समाधते समाधते धते में क्या सूत्र लगा दधस्त आक्षेप करके उसका समाधान करते हैं भाष्य में ननु अविदिते ही कस्मिनती प्रश्नों अनुपन्न अगर ये ज्ञान नहीं है तो फिर कश्मीन कोई आया है पहले ज्ञान हो फिर पूछेंगे कौन आया है इसी प्रकार के अगर सामान्य ज्ञान नहीं है तो फिर इस प्रकार के प्रश्न कैसे होगा तीन नंबर टिप्पणी इति अनिश्चित अस्तित्व ऐसा कोई पदार्थ है सकल जगत का कारण ऐसे अगर ज्ञात तो नहीं है तो फिर ये प्रश्न कैसे बनेगा फिर प्रश्न कैसा होना चाहिए पूर्व पक्ष अभी कहता है प्रश्न आपको ऐसा करना चाहिए किम अस्तितद इति तदा प्रश्नो तो किम तम अस्तितद ऐसा कुछ है क्या ये प्रश्न होना चाहिए किम अस्तितद कस्मिन आप पूछ लिए अर्थात तो ये निश्चय जैसा हो गया तब तो प्रश्न पूछना तह तो किम अस्ति तद इस प्रकार की कहना चाहिए था तदा ुक्त पांच रटिपणी युक्त इति किम अस्ति किमस्त प्रथम अघटित प्रश्न से अस्तिवर्भित स न्याय चाहिए सिद्धांत राय पांच नमटिप्पणी अच्छा मतलब इस प्रकार के होना चाहिए किम अस्ति कि इति प्रश्नो युक्त प्रश्न इस प्रकार के होना चाहिए था तो इस प्रकार प्रश्न ये ठीक है तो इसलिए पाँच रौ टिप्पणी के उक्त किम अस्ति तदि तो प्रथमाघटित प्रश्न से अगर प्रश्न करता है तो किम अस्तित तद ये प्रथमा प्रथमाभिवक्ति होता है तो प्रथमा घटित प्रश्न अस्तित्व प्रश्न गर्भित अस्तित्व प्रश्न गर्भित स न्याय जब प्रथमा में प्रश्न करता है क्या है पदार्थ तो कहते हैं कि हाँ ये निश्चय होता है कि अस्तित्व विषय का प्रश्न होता है अगर अस्तित्व विषय में संदेह है तो कश्मीन ऐसा कैसे प्रश्न कर देगा पहले अस्तित्व विषय का प्रश्न उसको करना चाहिए और अस्तित्व विषय का प्रश्न प्रथमा में होना चाहिए तो क्या है सिद्धे ही अस्तित्व कस्मिन इति प्रश्न कश्मीन इति स्यात प्रश्न स्यात् उदाहरण देने के लिए कोई आया है आगे फिर पूछेगा कि तो ये कस्मिन इस प्रकार की अर्थात कस्मिन आगती आगति सती आगति सती भगवान गच्छती इस प्रकार की कौन आने से आप जा रहे हैं अर्थात इसको पहले पता हुआ है कि कोई एक आए हैं अगर यह पता नहीं है तो अर्थात अस्तित्व विषय का प्रश्न प्रथमांत तो होना चाहिए सप्तम अंत तो नहीं का है। ही ही है। यह है सिद्धे अस्तित्वे अस्तित्व यथा अस्ति कस्ट प्रश्न सैस्ति अभी सिद्धनेधेयी कस्म निधेय स्थने कस्य कस्य निधेयत कस्पयसे स्थापये स्थम कहा मैं इसको रखूं तो कहां रखूं अर्थात ये पहले पता होना चाहिए कि क्या रखूं तो कहते हैं कि कस्मिन निधेय ये प्रश्न बाद में होगा जब कुछ रखना है पहले ऐसा निश्चय हो पूर्व पक्ष समझा रहा है तो जब अस्तित्व निश्चय नहीं है सप्तमी प्रश्न नहीं होना चाहिए पूर्व पक्ष का अभिप्राय अच्छा छ नंबर टिप्पणी दिए कस्म निधेयम निधान आधार निश्चय ही सति अयम प्रश्न तदवत्थ पहले तधान तद का रखने का स्थान दो चार स्थान है तो फिर पूछेंगे कहाँ रखना है तथा दो चार स्थान अगर है तो फिर संग से पहले अस्तित्व निश्चय होने से आगे सप्तमी प्रश्न होना चाहिए पूर्व पक्ष यहाँ तक तो प्रश्न मतलब आक्षेप दिखाने से सिद्धांती उत्तर देता है न सिद्धांती कहता है कि हम लोग व्याकरण पढ़े हैं इसलिए किम अस्थि तद इतना क्यों कहेंगे तो किम अस्थि इसमें चार वर्ण हो गया अगर कश्मीन कहेंगे तो कितना वर्ण होता है दो वर्ण तो चार वर्ण कहना ये गौरव है ना दो वर्ण कहना गौरव है चार वर्ण तो सर्वदा लाघव में चलना है तो अक्षर त तो सिद्धांत कहते हैं कि न अक्षरबाह आयासिरुवात् प्रश्न संभवती कस्म विज्ञाते सर्विध स अगर किम अस्थित तद कहेंगे तो चार अक्षर होगा तो अक्षर बाहुल्यात, अक्षर अक्षरबाहल्य बहुल होगा अधिक होगा तो आयास भी अधिक पड़ेगा परिश्रम अधिक पड़ेगा कहते हैं कि आयास भिरु इतना परिश्रम कौन करेगा तो, आयास भिरुवात्त प्रश्नः संभवती है यह प्रश्न कस्म इस प्रकार के प्रश्न ये करना ये उचित है प्रश्न संभवती है संभवती सात नव टिप्पणी अश्पी प्रश्न अस्तित्व प्रश्न गर्भत्व अनायात जो कस्म पूछ लिया अर्थात तो इस प्रश्न का गर्भ में किस्त यह भी आ गया आज्ञा अस्तिविषयक प्रश्न को गर्भ में रख करके कस्म यह प्रश्न आ गया अर्थात एक ही प्रश्न में यह ये दौ पूछलिया संभवती है कस्म विज्ञाते सर्विद्ध सै तो इसमें आयास कम होगा क्योंकि अक्षर अक्षरव्यवहार कम हुआ टीका में किमस् प्रयोगे अक्षर अक्षरबाहुल्य आयास सियात किम तद इस प्रकार की अगर पूछेगा किम तद जगत कारणम अगर इस प्रकार की पूछेगा तो अक्षर बाहुल्य होगा उससे आयास अधिक होगा वो आयास से भीरुतया वो तो परिश्रम का तरह हैं अधिक नहीं करने का आवश्यक तो कस्मिन ये अक्षरांजस्य लाघवा तो कश्मीन पूछ लेंगे तो लघु लघु हुआ कम अक्षर हुआ अरे अक्षर ये अनुरूप हुआ अक्षरांजस्ये न नव टिप्पणी देखिए अक्षरांजसे अक्षर प्रयोग यवत एवं नानुप्यम थोड़ा पाठ संशोधन करना है नानुरूप्य आगे ठीक है न अनुरूप्यम पूर्व पक्ष कहता है कि ये अनुरूप हुआ प्रश्न सिद्धांत कहता है कि न अनुरूप ओके ओके आगे प्रश्न कर दिए सोन के जी आगे अंगिरस अंगीरा उसका उत्तर देंगे उत्तर देते हैं तस्मेंच देदीत स्म यद्रह्म विदो वद परा चौनकाय स अंगिरा उदे वेदिते तव विद्या ये जानने का योग्य जानको्य वेदित हम अंगिरा कहते हैं इसी प्रकार के यद ब्रह्मविदो विदो ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं पराच एव अपराच पराविद्या और अपराविद्या तो ये आगे मंत्र में कहेंगे क्या अपराविद्या क्या पराविद्या भाष्य में तस्में सौन्य काय अंगिरा है किल उवाचन के लिए अंगिरा कहे किलो उवाच किम क्या कहे इति उच्यते कहते हैं क्या कहे द्वे विद्ये वेदित्येती दो विद्या है जो जानने योग्य है तो दो विद्या जानने योग्य है अर्थात तो एक का अनुष्ठान करना है और एक का त्याग करना है अगर मुमुक्षु है तो द्वे विद्य वेदित एवं हस् हाँ किल यद्रह्म विदो वेदाजा परमदर्शिनों बदती एवं हस्म हाँ किल तो इसी प्रकार की हस्म हाँ तो कहा गया मंत्र में इति ह स् का अर्थ करते हैं किल किल अर्थात तो ये प्रसिद्धि प्रसिद्धिद्योतनाथ ऐसे ही हुआ था यद्रह्म विदो वदी यद, यद, यद का ये एक नंबर टिप्पणी दे दे ये ये अथवा यस्मा क्योंकि ब्रह्मज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं अथवा ये ब्रह्मविद ते वदंती जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं वो लोग कहते हैं वेदार्थ अभिज्ञा वेद का जो तात्पर्य है जीव ब्रह्मण और इसको जो जानते हैं परमार्थ परमार्थदर्शिन हमें विग्रह कैसा कहेंगे दृष्टुम शीलम ये शाम परमाथम में समाज किस सूत्र से करेंगे परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्य मन ही आगे ये लोग जो कहते हैं प्रश्न करते हैं के ते वो लोग कौन है ऐसा कहते हैं ना न ये द्वितीय अर्थात विषय प्रश्न का विषय केते ते परा अर्थात परमात्मिद्यार्माधर्म साधन तत्फल विषया दो नंबर टिप्पणी तदि बोध्यम जो भाष्य में दिया अपरा परा जो है परमात्म विद्या हुआ तत् ज्ञानकांड अपरा चरा विद्या क्या है कहते हैं धर्मधर्म और तत्साधन धर्म धर्म का साधन धर्म का साधन क्या है तर्क में क्या कहते हैं विहित तो वेद विहित तो कर्म करेंगे धर्म होगा और अधर्म निषिद्ध कर्म करेंगे तो निषिद्ध कर्म करने से अधर्म पाप होता है तो फिर धीरे धीरे गिर जाता है नीचे तो धर्मा धर्म और तत्साधन यहाँ दो नंबर टिप्पणी तद लगा दी है इसलिए शायद हम लोग ऊपर में संशोधन कर रहे थे क्या तद लिखना लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं ना हाँ ठीक है नया में नहीं लिखा गया धर्माधर्म साधन तत्फल विषय धर्म अधर्म और उसका साधन अर्थात विहित कर्म निषिद्ध कर्म क्या विधान है करना चाहिए क्या निषिद्ध है नहीं करना चाहिए साधन और तत्फल विषय तत्फल तत्फल से तत्पद से किसको लिया जा सकता है धर्माधर्म धर्माधर्म का फल तो यह अपर विद्या यही है अर्थात कर्म धर्म कहेगा अधर्म कहेगा उसका साधन को कहेगा और उसका फलों को कहेगा धर्मा धर्म साधन तत्फल विषय एक पद हुआ इसका समास जाकर देख लेंगे ननु कस्मिन विदिते सर्वविद भवती सौनक पृष्ठम सौन का तो बात पूछे विदिते कस्म विदितं भवति इति यह पूछे और अंगिरा महर्षि अभी क्या उत्तर देते हैं कहते हैं द्वि विद्य वेदितव्य आया पूछने के लिए कुछ उसको बताते हैं द्वि विद्य वेदितव्य तस्म वक्तव्यपृष्टम आह अंगिरा दिवे विद्ये इत्यादि तस्म वक्तव्य जो प्रश्न किए हैं उसी विषय का उत्तर देना चाहिए तर अपृष्टम आह अंगिरा अंगिरा महर्षि ने तो वो उत्तर दे दिए जो अपृष्ट उसने पूछा नहीं था विद्या इत्यादि सिद्धांति उत्तर देता है न स दोष ये कोई दोष नहीं है क्रम अपेक्ष प्रतिवचन से ये प्रतिवचन उत्तर के लिए ये क्रम तो ये क्रमशः कहना होता है अपरा ही विद्या अविद्यातव्या अपरा विद्या ये अविद्या ही है अपरा ही विद्या अविद्या hmm. सा निराकर्तव्या अर्थात तो मुमुक्षु है तो फिर अपरा विद्या में और अनुष्ठेय बुद्धि रख करके उसमें नहीं चलना है निराकर्तव्य हाँ किंतु प्रथमे, अर्थात तो अपरा विद्या भी करना होता है तो जब तक तो चित्त शुद्ध नहीं हुआ तमस रजस जब तक है तब तक ये अपरा विद्या अर्थात ये सब कर्म ये करना होता है और फिर निष्काम होकर के करता है तो धीरे धीरे सामर्थ्य आता है परा विद्या में चलने के लिए जो अपरा विद्या को ठीक से नहीं करेगा वो अपरा विद्या में चल नहीं पाएगा वो किसी प्रार्बवश के आने से भी फिर वो ग्रहण नहीं कर पाएगा आगे तो इसलिए अर्थात ये कर्म उपासना इसको तो रखना ही है निष्काम होकर के सेवा करना गुरु शुश्रू सया विद्या कहा जाता है अरे उपासना ये तो भाष्यकार भी कहते हैं देव आराधन परो भवेद मुक्षु ये करना चाहिए निष्ठा के साथ सा निराकर्तव्य फिर जब हमारे सामर्थ्य आ गए शिव जी के कृपा से फिर हम परा विद्या में चलेंगे वेदांत श्रवण में चल सकते हैं तद विषय ही विदितें न किंचित तत्व तो विदिता यह जो अपरा विद्या हुआ वो निरा कर्तव्य इसलिए तद विषय ही विदित उसका विषय अगर ज्ञात तो हो गया तो न किंचित तत्व तो विदितम सत्त अपरा विद्या का बहुत ज्ञान होने से तत्व तो वास्तव कुछ लाभ उसे ये नहीं हो जाएगा धोस्त मात्र विषयत्वात् अच्छा ठीक है पड़े महाराजी टिप्पणी कहते हैं चार नंबर टिप्पणी न किंचित तत्व तो विदितम स तो न किंचित तथा यद विदितम न तद यथात्म्य अध्यस्तमात्र विषयत्व अच्छा अध्यस्त अच्छा अच्छा अपरा विद्या अगर जान लिया वो क्या जान लिया कहते हैं अध्यस्त पदार्थ को अधिक जान लिया तो मात्र विषयत्वात् तस्या तो भाव अध्यस्त पदार्थों को जितना अधिक जानेगा तो अधिष्ठान के दिशा में जाने का उतना फिर प्रतिबंधक होगा स्वयं गीता में भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्स्थ निर्योग क्षेम आत्मवान योगक्षेम ये सबसे भी फिर धीरे धीरे ये हटेगा बैराग्य जितना जितना बढ़ेगा ये योग अक्षेम ये सबसे भी धीरे धीरे हट जाएगा आगे भाष्य में निराकृत्यम ही पूर्वपक्ष पश्चात वक्तव्यो, वक्तव्यो भवति इति न्याय प्रथमे पूर्वपक्ष जो है यह अविद्यांश जो कि निराकरणीय है उसका निराकरण करके बाद में सिद्धांश सिद्धांत अंश था जो विद्या उसको कहना है जो विद्या से ही सर्व विदिता उत्तर अच्छा तो महाराज जी कहे हैं है उत्तर देने का शैली तीन प्रकार की होती है थोड़ा लेख लिख लेने से भी तीन थोड़ा अच्छा है निराकृत्यम ही पूर्वपक्ष पश्चात सिद्धांतों वक्त तो ये उत्तर देने का शैली तीन प्रकार के होते हैं प्रथम हो गया कि ऐकांतिक ऐकांतिक अर्थात बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया जाएगा जैसे कहा जाए कि दो को दो गुना कर देने से कितना होगा सीधा बोल दिया अचार ही होगा एकदम स्पष्ट उत्तर दे दिया इसको कहते हैं ऐकांतिक उत्तर एकांतिक एको अंत एक अर्थात नियामक बिल्कुल स्पष्ट करके उत्तर दे दिया ये हो गया उत्तर और दूसरे प्रकार के उत्तर होता है कहते हैं विभज्य उत्तरम विभाग करके उत्तर देता है प्रश्न जिस प्रकार के हैं प्रश्न पूछने वाला पूछता है किम सर्वे मुक्तो मुक्ता तो क्योंकि कहीं कहीं आता है कि कोई कोई गुरु ऐसे भी कह भी दिए हैं कि जब तक हमारा सारे शिष्य मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक हम रहेंगे तो बेचारे शिष्यों को तो पता है कि गुरु तो हमारे ऐसे पाँच फुट छः फुट वाले शरीर है तो वो बने रहेंगे गुरु किंतु कहे पारमार्थिक सत्ता की दृष्टि से शिष्य तो बिल्कुल व्यावहारिक सत्ता को लेकर के चलता है तो इस प्रकार की जो सर्वे मुक्तो भविष्य सर्वे मुक्ता भविष्यन्ति इस प्रकार के प्रश्न होने से उत्तर दिया जाता है न ये साम ज्ञानम भवती ते एवं मुक्ता इसको कहते हैं विभज्य उत्तर जिनका ज्ञान होगा उन्हीं का ही मुक्ति होगी ये विभज्य उत्तर कहते हैं और तृतीय उत्तर तृतीय तृतीय प्रकार के उत्तर होता है अनिर्वचनीय उत्तर तो इसको कहते हैं कि सृष्टि ही कुतः आरब्ध आरब्धा इस प्रकार के प्रश्न ये सृष्टि कब से आरंभ हुई है तो इस प्रकार इसका उत्तर भी कह देंगे कि अनादिकालत ये अनादिकालत तो कहते हैं कि अनादि तो शब्द कह दिए किंतु तो जैसे दो से दो गुना करने से चार हो गया तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गया उंगली से दिख गया तो विभज्य उत्तर भी कह दिया यहाँ अनादिकाल अर्थात तो बुद्धि में एक रख लिया अनादिकाल तो ये अनादिकाल क्या है फिर गिनवाएंगे कहते वो कुछ नहीं हो पाएगा इस प्रकार की तीन प्रकार के उत्तर होता है तो यहाँ क्या, क्या, क्या? यहाँ फिर जो शौनक का प्रश्न हुआ था कश्म भगवो विज्ञाते सर्विदम विज्ञातम भवती इति अंगिरा ने महर्षि ने जो उत्तर दिए अभी ऐकांतिक दिए ना विभज्य दिए विभज्य दिए दुए विद्ये वेदी तब्य विभाग करके कह दिए तो क्यों कह दिए कहते हैं कि जो अविद्या है उसका निराकरण करना है तो इसलिए विभाग करके कहते हैं जब अर्थात योग्य वृक्षक प्रष्ठा दिखते हैं तो बताने वाला पूरा इस प्रकार के कहता है तो अर्थात श्रद्धा के साथ कोई पूछता है तो उसको सारे चीज बता देते हैं यहाँ से लेकर के आपको जानना है सुनना है पढ़ना है आगे जो निराकरणीय है उसको पहले कह देना है तो अभी कहते हैं अविद्या जो है उसका व्याख्यान कर देते हैं भाष्य में तत्र का अपरा ये अपरा विद्या क्या है उसका उत्तर देते हैं मंत्र है त्रापरा ऋग्वेदों यजुर्ेद सामेदो थर्वेद शिक्षा कल्पो कलपो व्याकरण निरुक्त छंदो ज्योतिषमित अथ पराया परा, तत्र अपरा विद्या पहले कहते हैं ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वेद ये सब ये चारों वेदों का जो कर्म कांड अंश वो लेना है और शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुपतम छंदो ज्योतिषमिति ये सब वेद अंश को समझने के लिए ये सब कहते हैं आगे क्या पदार्थ है सब ये सब अपरा विद्या में आ गया और अथ परा परा विद्या यया यया परया विद्य तद अक्षर अधिगम्य वो अक्षर ब्रह्म जिसका ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है वो उपनिषद के द्वारा ये जाना जाता है उपनिषद को वेदांत को परा विद्या ऐसे कही गई है भाष्य में ऋग्वेदों यजुर्वेद सामवेदर्वेद इत चुरा वेदा ये चार वेद शिक्षा कल्पो व्याकरण शिक्षा एक नंबर टिप्पणी औकारादी वर्णा स्थल करण प्रयत्न बोधक याज्ञवल्क्यादि कृतम शास्त्र शिक्षा शास्त्र में इतर्थ ये जो वर्ण उच्चारण का सब स्थान होता है स्थान उसका करण और प्रयत्न आभ्यंतर बाह्य इत्यादि ये सब और इसके लिए जो प्राण ये भी महाप्राण अल्पप्राण इत्यादि ये सब जो वर्ण उच्चारण में जो ज्ञान चाहिए इसको शिक्षा का है आगे कल्प कल्प पूर्व पृष्ठा में दिए हैं हाँ दिए हैं पूर्व पृष्ठा में कल्प सूत्र ग्रंथ टीका में कल्प सूत्र ग्रंथ सूत्र ग्रंथ पांच नंबर टिप्पणी आपस्तंबो आश्वलायन आदि मुनि मुनिरचित सूत्र संदर्भ इतना तद विषय अनुष्ठेय क्रमः कल्पः अनुष्ठेय याग इत्यादि का कर्म का कर्म अनुष्ठान करने के लिए जो क्रम है वो जिसमें कहा जाता है कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोग अन व्युत्पत्ति है याग का क्रम अगर पता रहेगा तभी याग का संपादन ठीक ठीक कर सकता है तो समर्थ होता है याग करने के लिए इसलिए ये शास्त्र को कल्पशास्त्र कहा गया आगे भाष्य में व्याकरणम व्याकरण तो वो पता है आगे निरुक्तम निरुक्तम यश कमुनि इत्यादि ये सबके हैं निरुक्तम अर्थात वैदिक व्याकरण को ही निरुक्त कहा जाता है ये अच्छा दो नम्बर टिप्पणी दिया है थोड़ा देख लेंगे वर्णागमो वर्ण विपर्य अपरो, अपर्ण विकार नाश ये चार को लेकर के श्लोक हुआ है भवेद वर्णागमा धंस वर्ण बर, सिंह वर्ण विपर्यत गूढ़ोत्म वर्णविकृतेर वर्णनाशात पृषोदरम वो चार वर्ण यह कहा गया वर्णागम वर्ण का आगम होने से हंस ये शब्द बनता है हस धातु से आगे कर्तरी अच करके के अनुस्वार का आगम करके हंस बनाते हैं और वर्ण विपर्य तो हिंस हिंग्ष, हिसी हिंसायाम इस धातु से जब कर्तरी अच किया जाएगा तो धातु है हिंस कर्तरी अच होने से इदितोनुम धातु हो क्या बन जाएगा अभी धातु है हिसी हिंसायाम हिंसा बन जाएगा और वर्णों को विपर्य कर दीजिए ह के स्थान पर स के स्थान पर हिंह ये होता है वर्ण विपर्य से वर्णागम से बना हंस धातु है हसा। हस हस धातु से कर्त्यस करके अनुसार का आगम करके हंस बनाया गया वर्ण विपर्य होने से सिंह और दो चरु वर्ण विकार और वर्ण नाश वर्ण का विकार है गुढ़ोत्मा गुढ़ अगर आगे आत्म, आत्मा तो गुढ़ के आगे आत्मा होने से आदगुण होकर के क्या हो जाएगा <स्तिक्षटीण> क्या प्रश्न था गूढ़ और आत्मा आदगुण होकर के क्या रूप बनेगा नहीं लगेगा लगे। ये कहना चाहिए था ना गुढ़ात्मा कैसे कहती तो आधगुण नहीं लगेगा किंतु तो रूप बनता है गुड़ोत्मा तो आधगुण लगा तो लगा तो कौन सा वर्णों को विकृत कर दिए तो, तो उकार हो जाने से आधगुण हो जाएगा आगे क्योंकि आत्मा का उकार हो जाने से हो गया आत्मु न गुढ़ अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ये बात ठीक है गुढ़ चलिए इस बार हमारी गलती होगी तो गूढ़ में अ में अहा और आगे आत्मा में उ हो गया फिर आदगुण होकर के गूढ़ोत्मा हुआ तो यहाँ क्या हुआ वर्ण का विकार कर दिया और चतुर्थ वर्ण नाशाद वर्णनाशाद पृषोदरम प्रिषद उदरम यश्य प्रिषद प्रिषद चित्रितम उदरम तो अर्थात जिसका उदर चित्रित है वो जो मृग होता है ना तो चित्रित मृग उसको पृषोदरम कहा जाता है तो प्रिशत का तकार का लोप हो गया तो लोप होने से प्रिष स रहा आगे उदरम का ऊ रहा आदिगुण होकर के पृषोदरम ये सब अरे धातुस्तर्थातिशयन योगस्तुच्य पंचविधम निरुक्तम धातु और तद अर्थ अतिशयन योग धातुस्तर्थातिशयन योग्यते अच्छा धातु और धातु का अर्थ अतिशयन योग अर्थ का अतिशय धातु का नाना अर्थ होते हैं और ये धातु का नाना अर्थ को कभी उपसर्ग आकर के बताएगा तो उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है धातु का ही अर्थ होता है उपसर्ग उसका द्योतक होता है त तद अर्थ अतिशय न धातुष योग धातु का योग अर्थ अतिशय के साथ ये पंचविध हम निरुक्तम फिर भी ये थोड़ा हमको स्पष्ट नहीं है खोज करके थोड़ा बताएंगे धातु उपसर्ग का योग अथवा अन्य कुछ है अच्छा भाष्य में देखिए निरुक्तम आगे छंद छंद छंद शास्त्र है छंद अथरा जो गायन करने के लिए जो छंद ऐसे वेद में तो सात मुख्य छंद माना जाते हैं अनुष्टुप त्रिष्टूप जगति गायत्री इत्यादि लेकर के और ज्योतिषम ज्योतिष ये सूर्य का गति ये सब लेकर के इति अंगानी षड ऐसा अपरा विद्या ये अपरा विद्या अथ इयम परा विद्या उच्य ये छे अपरा विद्या कह दिया गया छह अपरा विद्या अर्थात तो चार वेद और उसके साथ छे अंग ये सब अपरा विद्या वेद अर्थात तो उसका जो कर्मकांड अंश अतः इधान इम पराविद्या उचित ये परा विद्या कही जाती है उससे क्या होता है परा विद्या से यया तद वक्षण विशेषण अक्षर अधिगम्य प्राप्यते तद प् अक्षर य प्राप्य थे और अक्षर के लिए कह दिया गया कि भक्ष्यमाण विशेषणम वक्ष्यमाण विशेषणम अक्षरम समास कैसे कहेंगे यश यश अक्षर या। आगे अक्षर का विशेषण कहेंगे आगे में ये मंत्र में आएगा यह अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्र अवरणम चक्षु स्रोत्रम ये आगे मंत्र आएगा उसको कहते हैं भक्ष्यमाण इसे तो परा विद्या से वो अक्षर का गम्यते अधिगम्यते गम्यते प्राप्यते अधगम्य गम्यप्यते अध प्रात्यर्थत्वात प्राप्तवात्श ही अधिपूर्व जो गम धातु है वो उसका प्रायाश अर्थ वही होता है कि प्राप्त प्राप्ति अपूर्वक गम धातु प्राप्ति अर्थ में व्यवहार होता है अच्छा टीका में अनुष्ठेय क्रम कल्प इतर्थ कल्प हो गया सूत्र ग्रंथ अर्थात तो यागा कर्म कैसे अनुष्ठान किया जाएगा उसका क्रम बताते हैं अभी पराविद्या कहा गया जिसके द्वारा अक्षर की प्राप्ति होती है अविद्या अपगम एवं पर प्राप्तिपचर्य पर की प्राप्ति अगर वो हमारा स्वरूप है तो फिर उसकी प्राप्ति कैसी होगी कहते हैं अविद्या या अपगम केवल अविद्या का नाश होना यही परमात्मा की प्राप्ति और अविद्या अपगमश्च ब्रह्मा अवगतिर एवं व्याख्यातम अस्मा अविद्या का अपगम अविद्या ज्ञान का नाश यही ब्रह्म का ज्ञान है यह आनंद गिरी महाराज जी कह रहे हैं कि व्याख्यातम अस्मा भी यह हमारे द्वारा यह कही गई है अर्थात तो ये ब्रह्मज्ञान क्या है कहते हैं अविद्याश यही ब्रह्म ज्ञान है ज्ञा तो अर्थस्त ज्ञप्तिर्वा इति एक व्याख्याना ज्ञा ज्ञातो अर्थ अथवा तज् ज्ञप्तिर अविद्यावृत्ति यही अर्थ है क्योंकि ये टीका में द्वितीय पंक्ति का कहा गया कि अविद्या अवगम अपगम ब्रह्मा अवगति ये अविद्या अपगम क्या चीज है कहते हैं उसका दो अर्थ हमने कहा है एक हो गया ज्ञात अर्थ, अर्थ अथवा तज ज्ञपतिर्वा ज्ञप्ति कहने से भाव अर्थ में हुआ और ज्ञातः अर्थ कहने से ये कर्म अर्थ में हुआ तो अभी ज्ञप्ति अर्थात ज्ञान स्वरूप ये अविद्यावृत्ति क्या है कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप ही है तो ज्ञान स्वरूप अर्थात तो अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप अथवा जो अधिष्ठान है वो ज्ञात हुआ कहते हैं अधिष्ठान ज्ञात हो गया तो अधिष्ठान में ज्ञातत्व धर्म आएगा जैसे घट ज्ञात हुआ घट में ज्ञातत्व ज्ञात आता है तो इसी प्रकार की अधिष्ठान ब्रह्म में ज्ञातत्व कोई धर्म नहीं होगा और केवल अविद्यावृत्ति मात्र यही ज्ञातत्व इस प्रकार की कह दिया जाता है इसको चित्सुकी कार का प्रसिद्ध श्लोक है आत्मा मोहस्य निवृत्रात्माहत उतनालक्ष आत्मा मोहस्य ज्ञात उपलक्षितः आत्मा आत्मा का विशेषण है उपलक्षितः निवृत्तिर आत्मा मोहस्य ज्ञात उपलक्षित उपलक्षणनाशे स मुक्त पाचका दिवत्त ऐसे पूरा श्लोक है तो ज्ञातत्वेन उपलक्षितः आत्मा यही मोहस्य निवृत्ति वो प्रथम पूर्वार्ध का इस प्रकार के अन्वय है ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा मोहस्य उज्यान से अज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति क्या है कहते हैं कि आत्मा जो कि उपलक्षित है ज्ञातत्वेन अर्थात ज्ञातत्व अभी अधिष्ठान आत्मा का विशेषण नहीं बन रहा है तो विशेषण बनेगा तो फिर उसे द्वैतापत्ति होगी ते उपलक्षण है उपलक्षण अर्थात तो मुक्ति काल में ये ज्ञातत्व तो बोल करके धर्म ये नहीं रहेगा अगर विशेषण बन जाएगा तो फिर आत्मा के साथ सर्वदा रहेगा जो उपलक्षण होगा वो सर्वदा रहेगा कार्य के साथ नहीं रहेगा इसलिए तो उसको उपलक्षण कहा गया तो ज्ञातत्व न उपलक्षित और ये भी जो उपलक्षण है तो ये यहाँ स्वरूप उपलक्षण कहा जाएगा अर्थात तो ज्ञातत्व उपलक्षित होकर के अर्थात ये आत्मस्वरूप ही है कुछ अलग पदार्थ ये नहीं हो जाएगा ठीक है ज्ञातो अर्थस तद ज्यंति कहने से वो ज्ञान रूप ही है ये अविद्या की ये दो प्रकार की अर्थ हमने कहा है ऐसे आनंदगिरि जी कहते हैं व्याख्यान अवसरे अतो अधिगम शब्दो अत्र प्राप्ति पर्याय एव इत्याह इसलिए यहाँ अधिगम यूल में कहा गया यया तद मंत्र में यया तदरम अगम्यते यधिगम्य अगमशबाप्तिप्यते भाष्य मे न भेदो अस्ति चार नंबर टिप्पणी ननु नीया आवरण वस्तु साक्षा क्रियते अच्छा ये सभी का ये चार टिप्पणी है अच्छा ना ये नया किताबी यही चार है चार नंबर टिप्पणी आप लोगों का नच पर प्राप्ति के ऊपर है अच्छा नानू इस... पांच तो ओप, हाँ वो हमारी है। हाँ वो वो मतलब आपका नया पुस्तक है हम लोग का पुराना पुस्तक है मतलब जिनके पास नया है जैसे वो राम दादा राम चैतन्य इनके पास नया पुस्तक है तो वो थोड़ा टिप्पणी आगे पीछे आएगा उसमें थोड़ा सुधार किया गया है तो, इसमें क्या है ना टीका भाष्य सब बिल्कुल अलग अलग पृष्ठा में हो गया तो इसलिए जो नया आया है उसे थोड़ा सुधार किया गया है अच्छा तो इसमें चार नंबर टिप्पणी देखें ननो विद्य आवरण भंगे न वस्तु साक्षात् न तो अप्राप्तम प्राप्यते विद्या के द्वारा केवल आवरण का भंग होता है क्योंकि ये न, जो वृत्ति है वृत्ति का क्या कार्य होता है आवरण नाश करेगा तो ये कहते हैं विद्या विद्या अर्थात भ्रमाकार वृत्तिया आवरण का भंग होता है वस्तु क्रियते आवरण ही है आवरण नाश हो गया तो वस्तु साक्षात्कार हो गया न तो अप्राप्त स्वरूप तो कुछ अप्राप्त नहीं है इति कथ विद्य अधिगम प्राप्तिरित आशंक्य ग हलन चाहिए असंक्य आह न च परप्राप्तिर इत्यादि कोई अप्राप्त की प्राप्ति तो इसमें नहीं हो जाती है तो यह शंका होने से उतर देते हैं भाष्य में न च परप्राप्तिर अवगमार्थ से चेदो अस्ती ये जो ज्ञान होना और परब्रह्म की प्राप्ति होना ये कोई अलग अर्थ नहीं है तो प्राप्त प्राप्ति एक होता है प्राप्त प्राप्ति और दूसरा कहते हैं परिहृत्य परिहार जो अर्थात तो पाद में उसका रस्सी लग गई और सोच लिया कि मेरे को सर्पदन कर दिया इस प्रकार के हो गया तो वास्तविक फिर ले गए उसको वैद्य के पास वैद्य को पता हो गया ये क्या हुआ इतना जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर कभी कभी जान लेगा कि आपको वास्तविक कोई बीमारी नहीं है आपको तो छुट्टी चाहिए तो इसलिए वो दवाई भी दे दिया क्या कर देगा उसका तो दवाई वाला बॉटल होगा और डिस्टल वाटर वाला बॉटल भी होगा गोली डाल करके उसमें डाल करके दे देगा एकदम दिन में तीन बार लेना दो दिन में ठीक हो जाएगा उसको दो दिन सोने के बाद फिर ठीक हो जाएगा चलेगा फिर तो इसी प्रकार किया कहते हैं कि परिहृत्य परिहार अर्थात तो उसका पाँव में वास्तविक सर्प नहीं लगा था तो सर्प था ही नहीं अभी वैद्य कह दिया कि हम विष निकाल दिया आपका शरीर से परिहृत इसी प्रकार की अविद्या कभी शुद्ध चैतन्य में अविद्या कभी उसका संबंध हो ही नहीं पाएगा असंग चैतन्य में तो फिर भी मेरे को अविद्या है उसका नाश करना है कहते हैं फिर ज्ञान हुआ अविद्या का नाश हो गया कहते हैं परिहृत से परिहार अविद्या आज यहाँ तक ॐ मित्रह ओ नो मित्र शो भवतमा सं नईन्द्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्षं मे प्रत्यक्ष ब्रह्माशिम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशवाशं सत्यमिश मे तदि आविन्विदक्ता ओम शांति शान। ah uh -huh. व्याख्याता हैेदातास्ता प्रणपोस्म्य हम